नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और हमारे साथ अभी जुड़े हैं डॉक्टर एन वी चंद्रशेखर जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप अच्छा है। अच्छा है। है। चंद्रशेखर जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप वहाँ पर इधर। कडपा में। अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर पैंतीस सालों से आप डॉक्टरी कर रहे हैं अपनी जगह पे कड़पा में जो आंध्र प्रदेश में आता है तो वर्तमान समय में जिस तरह से आप एज ए डॉक्टर क्या सोचते हैं लोग बीमार क्यों होते हैं क्या कारण है इसका बहुत लोग एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी अच्छा अच्छा फ़्यूचर को सोचता है हम्म हम्म हम्म हम्म लिटिल लिटिल बिट बट आर वेरी अबाउट डॉ अच्छा, अच्छा, चंद्रशेखर जी मैं चाहूँगा हम लोग इन चीजों को कम कर सकते हैं क्या टेक्निक हो सकता है कि हमारा एंगजाइटी कम हो जाए एंगर कम हो जाए हम As as you, like. mm -hmm. as you you like, like meditation. ज यू लाइक एज यू लाइक मेडिटेशन प्लीज डू मेडिटेशन फर्स्ट वन देन सेकेंड वन गो टू मेडिसिन मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ही शांति से मेडिटेशन meditation नो एंगर नो एंगजाइटी नो टेंशन प्लीज डू द मेडिटेशन बाद में हमारा medicine काम करता है ले जी जी जी जी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके पास जो है बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप एंगजाइटी रहते हैं टेंशन लेते हैं कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जो आपके काम की नहीं होती है दूसरों के बारे में सोचना भी ये भी एक, एक तरह का बीमारी है मानसिक बीमारी और यही बीमारी फिर शारीरिक रूप से भी बाहर आती है और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अब डॉक्टर बाहर की चीज़ों को ठीक करने के लिए दवा देते हैं लेकिन बीमारी तो अंदर से है तो उसके लिए परमात्मा को याद करना है मेडिटेशन करना है योग करना है जो खुद डॉक्टर्स चंद्रशेखर भी अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं तो क्या डॉक्टर को टेंशन होता है डॉक्टर भी बहुत टेंशन होता है पहले पहले डॉक्टर बहुत टेंशन होता है, ये ये ये कम होता नहीं तो पेशेंट क्या बोलता पेशेंट शांति से बोलता नहीं तो स्कोल्डिंग करता सही बात है जी जी जी जी तो एक भी बहुत एंगजाय तो जी, जी, जी। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताया अपना अनुभव कि जब भी पेशेंट जाता है उनको ठीक करना वो गारंटी लेते हैं यानी उनका मन ही रहता है कि भाई भाई टी पेशेंट्स को ठीक करें अब पेशेंट की बीमारी जो है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होगा तो ट्रीटमेंट में हो सकता है डीले हो फिर उसके बाद पेशेंट उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये भी तो परेशानी है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोफेशन और हमारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तालमेल से अलग हो जाती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पेशेंट को ट्रीट ज़रूर करते हैं लेकिन अच्छा जो परमात्मा करता है तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है आई ट्रीट गॉड हील्स ऐसा कहा जाता है अंग्रेज़ी में कहावत तो ज़रूरी है कि हमें आत्मा समझ या अपनी आत्मिक शक्तियों को उजागर करना है मेडिटेशन के ज़रिए ताकि हम अपने शरीर को ठीक रख सकें तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे जो विद्या इस रेडियो को सुन रहे हैं काफ़ी लोग उन सब के लिए सबसे अच्छा टेक्निकली क्या टेक, सिंपल कुछ टिप्स बताइए हेल्दी है, रहने के अच्छा food. Food अच्छा अच्छा वेजिटेरियन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वेजिटेरियन फूड फूड लेना नॉन ये राक्षस राक्षस आहार आहार के आहार सात्विक सात्विक जस्ट ये नॉन वेजिटेरियन राहारेजिटेरियन फूडिटेरियन फूडिटेशन एज एसलीवर गॉड यू ट्रस्ट यू कैन टेक दट मेडिसन इट इज वीज गो टू मेडिटेशन मॉर्निंग हाफ एन आवर इवनिंग हाफ एनअर से मेडिटेशन लेना, चिंता मत करना। जी जी जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और यहां ग्लोबल में आप आए है, में हैं कॉन्फ्रेंस तो ये सब चीजें देखकर आपको क्या लग रहा है कैसा चल रहा है कॉन्फ्रेंस? मैं, मैं, मैं अच्छा लग रहा है ज्ञान क्लीन उडिंग नो नो नो क्राउडिंग इट्स इट्स इट्स वेरी एंटिटी अ सिंपल प्लेस योर इंडिया नॉयुलेवर हियर एंड नो द दबउ दिस प्लेस एंड मेडिटेशन अंड समथिंग. बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने बताया और आप यहाँ आकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप और सभी लोग यहाँ पर परमात्मा के बारे में ईश्वर के बारे में जान रहे हैं समझ रहे हैं भारतवर्ष से लोग आए हैं ये सब कुछ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपने कहा और आप ब्रह्मा कुमारी से जो अलग अलग कैंपस है अकेडमीज हैं माउंट आबू में ज्ञान सरोवर वगैरह आपने सब देखा पानु देखा तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है सब जगह सफाई है और बहुत ही सुंदर लोग हैं तो ये सब चीजें आपको खुशी दे रहा है तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप सबके लिए प्लीज प्लीज अबाउट शांति शांति से से लेना, से जीवन लेना, जीवन कोई कोई को, किसको भी क्या बोलता नहीं शांति mm -hmm. से हमारा अमर लेना जी जी जी चलिए बहुत सुंदर बात आपने बताया सभी को आप कहा कि शांति अपने जीवन में बनाए रखें। तो इससे आपका हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब चीज़ें आपके पास आ जाएगी तो मूल मंत्र है शांति को अपने जीवन में अपनाएं और डॉक्टर चंद्रशेखर जी बहुत सुंदर बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने चंद्रशेखर जी से बातें की आप आंध्रा कड़पा से बिलोंग करते हैं पिछले तीन दशक से ज़्यादा समय सके यानी 35 फाइव ईयर्स हो गए 35 साल आप डॉक्टरी की सेवा कर रहे हैं अभी भी आप क्लिनिक चलाते हैं आपने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू सो मच ओम शारी आप सुन रहे हैं रेडियो वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो साथ बाबा बड़ा आनंद आता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता चांद के पास तारा जैसे कोई झिल मिलाता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता कहा मंजिल नहीं कुछ भी पता था कौन है हम कहा मंजिल नहीं कुछ भी पता था कितने अनजान थे हम कोई थना बताता आपके दिन ना कोई अंत पाता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता हम तो बना भगवन साथी कितना है नाज हमको तो बना भगवन साथी साथ में अपने लिया है दिए संग जैसे बाती पिता परमात्मा भी सुख शांति दाता आपके साथ बाबा बड़ा रंग लिया है अपने ही रंग में आपने रंग लिया है अपने ही रंग में किया रोशन है हमको अनोखे संग में ज्योति से ज्योत जगी है जहा है जग मगाता आपके साथ बाबा बड़ा आनंद आता चांद के पास तारा जैसे कोई झिल मिलाता के साथ बाबा बड़ा आनंद आता